व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति समेद तलवकार साखिया के नोपनिषद पाठ हम लोग 41 पृष्ठा में देख रहे थे इसमें चौदह नम्बर टिप्पणी एक वहाँ संशोधन है नीचे देख लीजिए चौदह नंबर टिप्पणी ऊपर में टीका में है नहीं आदित्य कंचन स्वापयति उत्थापयति वाह आदित्य अर्थात तो स्वसनिधि मात्र से जो कार्य करना है उसके लिए दृष्टांत दे दे आदित्य से इसके लिए टिप्पणी कहते हैं प्रकृत कार्य अनुकूल व्यापार अभाव विकसित प्रकृत कार्य जो प्राणियों का सुसुप्ति और जागृत इसके लिए अनुकूल व्यापार कुछ आदित्य नहीं करता है यहाँ विवक्षित है तेन आदित्य गतो अपी अक्षति क्योंकि शंका करने वाला कह देता है आदित्य में व्यापार कैसे नहीं आदित्य तो गति करता है आदित्य में जो गति है वो उसका व्यापार है और आदित्य का गति से ही प्राणियों की सुसुप्ति और जागृत हो जाती है इसलिए कहते हैं कि प्रकृत कार्य अनुकूल व्यापार अर्थात जो कार्य मतलब प्राणियों में जो सुसुप्ति और जागृत उसके लिए व्यापार आदित्य का गति ये नहीं है अगर आपको उसमें अरुचि हो रही है तो उसके लिए दूसरा दृष्टांत देते हैं अयस कांतोवा व निदर्शयितव्य पाठ संशोधन कर लेना है अयस कांतोवा व निदर्शयितव्य अर्थात अयस कांत का निदर्शन अर्थात इसका दृष्टान्त देना चाहिए अगर आदित्य दृष्टांत में अरुचि हो गई कि आदित्य की गति होती है तो वयस्कांत ले लीजिए अयस्कांत में कोई गति नहीं है निदर्शयितव्य निर्देश था ना उसको निदर्शव्य ले लेंगे अच्छा अभी इसमें विचार हो रहा था विज्ञान जो चैतन्य रूप है वो विज्ञानांतर निरपेक्ष और फिर जो ज्ञान होता है सब कहते हैं आत्मान में व अवैध इत्यादि सिद्धांति उसके लिए कह दिया कि लोक अध्यारोप अपहा अपोहार्थत्वात्थ जो अध्यारोप हुआ है कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार इत्यादि ये सब इसका अपवाद अर्थात इसका निराकरण के लिए हुआ अभी अप अध्यारोप कौन किया उसके लिए पूर्व पक्ष विकल्प किया था लोक शब्द से आत्मा लेंगे अनात्मा लेंगे अनात्मलिंगित तो जड़ है वो अध्यारोपण नहीं करेगा सिद्धांतिक कह दिया कि अहंकार जड़ होने पर भी वो कार्य करने का समर्थ है और वही अध्यारोप करता है तो इसलिए अज्ञान का अध्यारोप ये अविद्या से स्वयं अविद्या के अध्यारोप हो जाता है आगे अहंकार के अध्यारोप उससे कर्तृत्व इत्यादि का अध्यारोप तो अज्ञान का आश्रय हो जाएगा चैतन्य और ज्ञान भी होगा वो भी चैतन्य में ही होगा तो बोध अबोध ये दोनों का आश्रय चैतन्य ही हुआ टीका में नीचे से चतुर्थ पंक्ति में हम लोग देख रहे थे आत्मने बोधाबोध योह सामंजस्य किंग सिद्धम इति अत आह आत्मा में बोध भी होगा और आत्मा में अबोध वही है क्योंकि जो जड़ है घट है घट को कभी बोध ज्ञान होगा नहीं होगा इसलिए दिया था कि आत्मा में ही बोध होगा और अबोध भी आत्मा में ही है अज्ञान का आत्मा ही है इससे क्या सिद्ध हुआ भाष्य में कहते हैं हैंद्याद्यारूप लोकस्य तदपेक्ष तत्वशा अवेद इत्या इत्यात्मा केवलम इत्यात्मावबोधोपदेशुत यवलम के अधारोप अप इत्यादि का अध्यारोप लोकस्य लोक शब्द से साभास अहंकार है, ये अहंकार ही ये सब अध्यारोप करता है मेरे को सुख हो रहा है मैं सुखी हूँ दुख हो रहा है दुखी हूँ मेरे को बंध है आगे मैं श्रवण मनन इत्यादि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाऊँगा मोक्ष भी मेरे को ही होगा इस प्रकार के अध्यारोप लोकस्य लोकस्य शब्द का अर्थ हो गया तात्पर्य अहंकार से तो भास अहंकार चिदाभाषयुक्त तदअपेक्ष ये जो अध्यारोप सब अहंकार करता है उसी को दृष्टि में रख के तत्वमसी इस प्रकार के पिता कह दिए और श्वेतकते भी जान लिया तद ह अश्य इस प्रकार की पहले उसको अज्ञान था बाद में ज्ञान हो गया ये सब भी कहा जाता है तो यहाँ लोक शब्द का पूरा दुपृष्ठा विचार हो गया ना तो, तो लोक कते अनेन अनैन थी तो वहाँ अनेन अनैन अने अर्थात ऐसे भोग कौन करता है अहंकारी तो करता है तो लोक शब्द से यह लोक परलोक कहा जाएगा लोक शब्द से शरीर कहा जाएगा लोक शब्द से अहंकार कहा जाएगा क्योंकि ये सभी पदार्थ लोकते भूजियते अनैन ई अगर ये यह लोक परलोको नहीं रहेगा ये शरीर तो रहेगा किधर और ये शरीर नहीं रहेगा तो अहंकार कार्य कर पाएगा नहीं कर पाएगा और ये अहंकार अगर नहीं रहेगा तब तो फिर आगे कैसे चलेगा इसलिए सब अलग अलग स्तर पर सभीकरण है अर्थात ये भोग होने के लिए लोक भी चाहिए अर्थात स्थूल ये भी चाहिए शरीर भी चाहिए और अहंकार भी चाहिए ये तीनों पदार्थ चाहिए इसलिए लोक शब्द से व्यत्पत्ति लेने से लोक कहते भूज्यते कर्म फलानी अन तीनों तो ही घट जाएंगे अच्छा भाष्य में अपेक्षा इसी को अपेक्षा करते तो अहंकार के द्वारा ये सब अध्यारोप होने से तत्व मसी आत्मान अवेद इस प्रकार की आत्मा अवबोध आत्मा अवबोध उपदेशन आत्मग का ज्ञान के लिए श्रुति सब उपदेश करके चरितार्थ होंगे श्रुति केवलम अध्यारोप अपोहार था अध्यार जो भ्रांति से सब आरोप कर लिया है इसी का निराकरण करने के लिए ही सूती वाक्य है तत्वमसी आत्मा ये सब वाक्य है टीका मैं अच्छा आगंतुक विषय संबंधात उपरोक्तरूपेण रूपेण से आगंतुकत्वे अपि अभी सिद्धांति कह दिया कि ये ज्ञान अज्ञान का निराकरण करेगा अभी ज्ञान क्या होगा कि हम कूटस्थ असंग शुद्ध है अपाप विद्ध इस प्रकार के ज्ञान होगा ये ज्ञान का वास्तव विषय कौन है कहते हैं आत्मा आत्म विषय का ज्ञान होने से जो अज्ञान है वो दूर होगा जब विषय का ज्ञान होता है घटपट इत्यादि वो सब विषय नित्य होते हैं नहीं होते हैं एक तो विषय भी नित्य नहीं है और विषय के साथ जो सन्निकर्ष होता है वो भी नित्य नहीं है इसलिए हमको घट्ट ज्ञान हमेशा रहना है ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि वहाँ विषय और है विषय अनित्य है तो ज्ञान अनित्य हो जाएगा ठीक है ये बात है तो कभी होगा कभी नहीं होगा किंतु यहाँ जो विचार चल रहा है ये किस विषय का ज्ञान होगा ताकि अज्ञान हटेगा आत्म विषय का ज्ञान और यहाँ आत्मा जो विषय है वो नित्य है अनित्य है नित्य है तो नित्य विषय का जो ज्ञान हो जाएगा वो आगंतु को कैसे होगा पहले उसका ज्ञान नहीं था उपदेश कर दिया तत्व और उससे उसको ज्ञान हो गया तो इस प्रकार के अर्थात नित्य विषय का ज्ञान ये अनित्य कादाचित का कैसे होगा ये पूर्व पक्ष का शंका टीका में आगंतुक विषय संबंधात आगंतुक विषय मान लीजिए गटपट इत्यादि अनित्य विषय तद बोधस्थ्य रूपेण अर्थात तद तदाकरेण घटाकार जो वृत्ति होती है बोधस् बोध से अर्थात वृत्ते है आगंतुक घटाकर ज्ञान तो आगंतुक काचित को होगा ठीक है इधानी मैं स्वात्मा इति नित्य बोधात्मनि कथम ये अलग अलग है ना सटा हुआ है नित्य बोधात्मनी कथम अलग अलग, अलग, -अलग है अच्छा पुरा नाम लगकर के था कथम इति आशंक्य इदानी मया स्वात्मा बुद्ध थे अभी मेरे को आत्मज्ञान हो रहा है तो यहाँ विषय आत्मा नित्य है फिर भी इस प्रकार की इति नित्य बोधात्मनि ज्ञान जिसको होता है आपने कह दिया कि बोध का आश्रय आत्मा है आत्मा भी नित्य है और विषय भी नित्य है तो फिर ये ज्ञान ये आगंतु को कैसे होगा और आत्मा को इस ज्ञान का कर्ता भी कैसे कहेंगे प्रथम बोध कर्तृत्व व्यपदेश जो आगंतु को बोध ज्ञान होता है कहते हैं मेरे को भी आत्मज्ञान हो रहा है इस प्रकार की आत्मा में बोध कर्तृत्व ये कैसे रहेगा और आत्मा यहाँ नित्य पदार्थ है नित्य पदार्थ नित्य विषय को अगर बोध ज्ञान का अगर कर्ता बनेगा तो उसको हमेशा ही रहना चाहिए था ये आगंतु को क्यों हो जाएगा मया स्वात्मा बोध्यत यित्य बोधात्मनी अर्थात जो आत्मा चैतन्य वो तो नित्य बोध स्वरूप है उसमें कथम बोध कर्तृत्व व्यपदेश क्योंकि कर्तृत्व जो होता है वो एक नित्य पदार्थ नहीं है हमेशा कुछ विषय का क्रिया करता है ऐसे नहीं है तो यहाँ आश्रय और विषय दोनों नित्य होने पर भी ये आगंतु को कर्तृत्व का व्यपदेश उपदेश कैसे किया जाता है आत्मा को ज्ञान होता हुआ इस प्रकार के कैसे कहते हैं ये आशंक्य सिद्धांति कहता है आवरक अपनय आगंतुक भविष्यति इत्याह। विषय भी नित्य है आश्रय भी नित्य है तो फिर भी ये जो उसके ऊपर विषय के ऊपर जो आवरण था ये आवरण अभी हटा तो आवरण हटना ये पहले आवरण था अभी आवरण हटा ये कादाचित को हुआ ना आवरण हटना ना ये नित्य है कादाचित को हुआ ये आगंतुक हो गया सिद्धांत कह रहा है कि आवरक अपनय अपनय आवरक का अपनय आवरक अज्ञान अविद्या इसका अपनय ये आगंतुक न भविष्य आप जो कहते हैं कि आत्मा में बौध कर्तृत्व कैसे आ जाएगा कर्तृत्व एक आगंतुक पदार्थ तो होता है तो सिद्धांत ही कह दिया कि अज्ञान निराकरण ही आगंतुक है इसको लेकर के कह दिया जाता है कि आत्मा बौद्ध का करता हुआ ज्ञान का करता हुआ भाष्य में यथा सवितासो प्रकाशयति आत्मान तद्वत असो सभिता आत्मा प्रकाशयति ये कहा जाएगा वो सविता अपने आप को प्रकाश कर रहा है वास्तविक अपने आप को सविता प्रकाश कर रहे है क्या वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी लोक में इस प्रकार की प्रयोग हो जाता है बोधाबोध बोधा कर्तृत्वम से नित्य बोधात्मनि इसलिए बोधकर्तृत्व और अबोध कर्तृत्व ये दोनों नित्य बोधात्मनि बोध का कर्ता ठीक है आत्मा होगा अभी बोध का कर्ता शब्द से आपने कह दिए कि अज्ञान का निराकरण ये कादाचित कहे आगंतु है इसलिए बोध कर्तृत्व तो हो जाएगा किन्तु भाष्य में पंक्ति दिए बोध का भी करता होगा आत्मा और अबोध का भी करता होगा अबोध शब्द का क्या अर्थ अज्ञान अज्ञान का कर्ता होगा आत्मा ये अज्ञान मतलब कादाचित कहे आगंतु कहे अज्ञान अज्ञान कब से है तभी आत्मा को अबोध का कर्ता कैसे कह देंगे बोध का कर्ता कह सकते हैं किंतु तो अबोध का कर्ता कैसे कहेंगे ये भाष्य में किंतु तो कहा गया बोधाबोध कर्तृत्व च नित्य बोधात्मनि तो बोध स्वरूप है उसी में अबोध कर्तृत्व एक नंबर टिप्पणी कहते हैं बोधा कर्तृत्व इति अत्र बोधकर्तृत्व बोध कर्तृत्व भाव इति अर्थात बोध कर्तृत्व नहीं अर्थात तो ज्ञान नहीं हो रहा है इसी को कह दिया कि अज्ञान का कर्ता अज्ञान का कोई करता नहीं होगा वो तो अनादिर है तो अर्थात तो ज्ञान नहीं हो रहा है इसी को कह दिया कि अज्ञान का कर्ता टीका में पूर्व पृष्ठा में है यस्मद अन्य उपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्व आत्मा में जो बोध बोधकर्तृत्व तो ज्ञान होता है कहते हैं कि ये उपा अन्य उपाधि के चलते अगर अंतःकरण है तो आत्मा में ये बोध होगा ज्ञान होगा अंतःकरण अगर लीन हो गया तब तो, तो कोई बोध नहीं है अन्य उपाधिकम उपाधि हो गया अंतःकरण बुद्धि स्वतः पुनर्विज्ञान अनपेक्षव एवं आत्मा स्वतः विज्ञान अनपेक्ष अर्थात कोई ज्ञान ये आवश्यक नहीं है अर्थात कोई ज्ञान होगा तो सिद्ध होगा आत्मा और ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा सिद्ध नहीं होगा इस प्रकार की बात नहीं है बुद्धि अंतःकरण तो तो कार्य करना आरम्भ किया तो कुछ ना कुछ ज्ञान होता है वास्तविक जब सुसुप्ति में जाते हैं उस समय में अंतकरण किस अवस्था में रहता है? है लय हो जाता है तो हो जाने से अंतकरण तो तो तो तो की, तो की, की कोई वृद्धि हो जाएगी नहीं, नहीं होगा नहीं होने से सुसुप्ति में हमको पता नहीं चलता हम है नहीं है उठ के कह देते हैं कि ह सुखम अहम और स्वापसम कह देते हैं किंतु तो उस समय में पता नहीं चलता कहेंगे कि तब तो आत्मा जब ज्ञान होता है तभी तो जा करके आत्मा है पता चला जब कोई ज्ञान नहीं होता है वृत्ति ज्ञान नहीं होता है तब आत्मा तो है बोल करके पता नहीं चला इसलिए आत्मा का स्थिति भी सत्ता भी हमारे वृत्ति ज्ञान के ऊपर आश्रित होगा क्योंकि अभी हमको ज्ञान हो रहा है कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं कुछ तभी हमको पता चलता है हम है सुसुप्ति में ऐसा नहीं हो रहा है तो वास्तविक किसी का सत्ता जैसे यहाँ आत्मा का सत्ता कहेंगे ये जो वृत्ति ज्ञान हुआ ये उसका व्यंजक है जैसे मान लीजिए ये सब प्रकाश बंद है और यहाँ इतने लोग बैठे हैं प्रकाश सब बंद है तो ये सब व्यक्तियों का सत्ता रहेगी नहीं रहेगी रहेगी किंतु एक दूसरे को कुछ दिखेगा नहीं तभी सत्ता होने पर भी उनका भान नहीं होना कहते हैं उसके लिए जो व्यंजक चाहिए वो व्यंजक का अभाव हो गया जैसे प्रकाश व्यंजक है उसका अभाव हो जाने से व्यक्ति विद्यमान होने पर भी ग्रहण नहीं हो पाया किंतु व्यक्ति तो विद्यमान है इसी प्रकार की सुसुप्ति में आत्मा तो विद्यमान है किंतु उसका जो व्यंजक है ये वृत्ति ये वृत्ति नहीं रहने से पता नहीं चलता जब वृत्ति आ जाता है ये व्यंजक है हमको पता चलता है कि हाँ अब हम है कुछ कर रहे हैं जा रहे हैं खा रहे हैं कुछ भी है तो ये वृत्ति को व्यंजक कहा जाता है ये अन्य उपाधि का टीका में उसको कहा गया अंतकरण रहेगा तो ये वृत्ति होंगे अंतकरण नहीं है तो ये वृत्ति नहीं होंगे स्वतः पुनर्विज्ञान अनपेक्षित आत्मा का सत्ता के लिए कोई वृत्ति होना चाहिए कोई आवश्यक नहीं है अज्ञान का निराकरण के लिए वृत्ति आवश्यक है आगे भाष्य में तस्माद अन्यद अविदितात इसलिए जो अविदित होते हैं वो सब विज्ञान सापेक्ष होते हैं जो पदार्थ हमको ज्ञात नहीं है उसका ज्ञान के लिए कभी हम हो सकता है कि उद्यम करते हैं तो वो विज्ञान सापेक्ष उसके लिए ज्ञान के आवश्यक है जो अविदित है वो विज्ञान सापेक्ष है पर आत्मा इतने तक तो प्रमाण कर दिए आत्मा विज्ञान सापेक्ष नहीं है वो विज्ञान निरपेक्ष है जो अविदित होगा वो विज्ञान सापेक्ष होगा तो जो विज्ञान सापेक्ष नहीं होगा वो दोबारा पंक्ति कहते हैं जो अविदित होगा वो विज्ञान सापेक्ष होगा और जो विज्ञान सापेक्ष नहीं होगा अविदिता तो नहीं होगा क्योंकि व्यापका भाव है व्याप्य भाव जो अविदित होगा वो विज्ञान सापेक्ष होगा अर्थात उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है आत्मा में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होने से ये विदित अविदित भी नहीं है तस्माद अन्य अविदिता अविदित से ही अन्य है टीका में विज्ञान अनपेक्ष अविदितात अन्यत्व विज्ञान अनपेक्ष विज्ञान सापेक्ष नहीं हुआ तो जो विज्ञान सापेक्ष नहीं होगा वो अविदित भी नहीं होगा आत्मा अविदित से भिन्न है त तो तो आत्मा हमको विदि अविदी है ऐसा हम लोग नहीं कह पाएंगे हाँ है मैं कथम अन विवक्षायां अभीशब्द संगच्छते तत्रहाँ क्योंकि मंत्र है न तुर्गछति नो बागछति नो न बागछति नो मनो न विदो न बीजानीमो यथेतदनुशिष्याद् विदिता अथो अता अधि वहाँ शब्द कहा गया और अधि शब्द का अर्थ कह दे अन्य अभिदितात अधि और आप व्याख्यान कर दिए कि अभिदितात अन्य तो अधि शब्द का अर्थ अन्य कैसे कहे उसके लिए टीका में प्रश्न करते हैं कथम अन्यत्व तो विवक्षायाम अन्य कहना चाहते हैं उसके लिए आप अधि शब्द कैसे व्यवहार कर दिए कथम संगते आत्मनिपद का निमित्त सूत्र समोगमृिभ्य सम पूर्वक गम और ऋक्ष धातु ये दोनों धातु परशमी पद है किंतु सम उपसर्ग रह जाएगा तो इनको आत्मनिपद हो जाएगा गम का म को छ कैसे हो गया छाहभाष्य में कहते हैं अधिशब्द अन्य अर्थ है अधिशब्द जो मंत्र में है उसका अर्थ हो जाएगा अन्य यदवा अधिशब्द अन्य अर्थ में ऐसे आप सीधा ले लीजिये तो कोई वित्पत्ति नहीं है कहते हैं व्याख्यानोमय व शरणम ये आप व्याकरण पढ़ेंगे वहाँ जगह जगह कहा जाएगा ये आप ऐसे अनुवृत्ति कैसे ले लिए तो कहेंगे व्याख्यान में अव शरणम हमने सुने हैं गुरुजी से वो ऐसे व्याख्यान किए हैं तो हम भी ऐसे जाने हैं तो यहाँ भी कहते हैं अधिशब्द अन्य अर्थ में लेंगे अगर आपको कोई तर्क की आवश्यक है तो कहते हैं यद वा यद्यश्य अधि तत्व अन्य सामर्थ्यात् सामर्थ्यात्म है सामर्थ्यात् न्याय में ठीक है अच्छा तत्व अन्यत सामर्थ्याद, सामर्थ्याद यथापि भृत्यादि नांग राजा यद ही यशि जो जिस अधि अधिका अर्थ दो नंबर टिप्पणी दे दी ऊपरी इत्यर्थ जो जिसका ऊपर होगा वो उससे भिन्न होगा क्योंकि अगर अभेद हो जाएगा वो वही होगा वो उसके ऊपर हो जाएगा जो अभेद होगा जिसके साथ दो पदार्थ अभिन्न है और एक के ऊपर एक हो जाएगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं जो जिसका ऊपर होगा वो उससे अन्य होगा क्यों सामर्थ्याम तो है अभेद हो जाएगा तो फिर ऊपर नीचे भावन नहीं होगा दृष्टांत तो देते हैं यथा अधि भृत्यादीनांग राजा राजा भृत्यादीनांग अधि अधि अर्थात तो ऊपरी टीका में निपाता नाम अनेकार्थत्वात अर्थत्वात ये जो निपात होते हैं अधि एक निपात अधि निपात कैसे हो गया हाँ प्रादय प्रादय निपात हो गया तो जो निपात है निपाता नाम अनेकार्थत्वात इनका अनेक अर्थ होता है इसलिए लक्षणया या लक्षणा से अधिशब्द का अर्थ अन्य कर देंगे अधि शब्द का साक्षात अर्थ हुआ ऊपरी लक्षण से उसका अन्य भी कर देंगे ठीक है मैं आगे गए अविदितात अन्यत्व आर्थिकम अर्थम आह अविदिता अन्य ये तो कह दिए सामान्य अर्थ जो विचार हो गया शब्द से जो ज्ञान सापेक्ष होता है वो अविदित तो होता है आत्मा ज्ञान सापेक्ष नहीं होने से अविदित तो भी नहीं होगा ये तो सब शब्द विचार हो गया इसका आर्थिक विचार आर्थिक विचार अर्थात तो इसमें और क्या तत्व निहित तो है जो कि सामान्यतया ज्ञात तो नहीं हो रहा है उसके लिए कहते हैं भाष्य में कारण, कारण अव्यक्तमें अदित अण कविद उ अतकार अव्यक्त भिन्न है ये ब्रह्मा ब्रह्म तत् अन ब्रह्म अविद अर्थ है कि कारण से भिन्न है टीका में न भवति विता च न भवति विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं है कौन आत्मा।, आत्मा एक एक निषेध से तात्पर्य उक्तवा एक एक का निषेध कर दिए तो प्रत्येक अर्थात तो जो विदित होता है वो कार्य है व्यक्त है उससे आत्मा भिन्न है विषय बन जाता है वो जो व्यक्त और जो अविदित होता है वो अव्यक्त है उससे भी भिन्न है निषेधस्य एकषेध से आह समुदायस्य अर्थ अर्थात ये दोन से क्या तात्पर्य सिद्ध होता है भाष्य में विदित व्यक्ता व्यक्ति कार्यकारण इति विज्ञानस्वूपेष्तीय समुद विदितम और अविदितम च व्यक्ता व्यक्ते समानाधिक यथा संख्यम है है और आगे कार्य कारण ये भी यथा यथासख्य है है जो विदित है वो व्यक्त है वो कार्य है जो अविदित है वो अव्यक्त है वो कारण है इस प्रकार रूप विकल्पिते कल्पना किया गया ताभ्याम अन्य ब्रह्म ये जो कार्य कारण व्यक्ति व्यक्त ये सब कल्पित है अर्थाभ्याम अन्य ब्रह्म इसलिए ब्रह्म कल्पित होगा नहीं, नहीं होगा अकल्पित ब्रह्म विज्ञान स्वरूपम वो तो वास्तव अर्थात चित्त स्वरूप विज्ञान स्वरूप है सर्विशेष प्रत्यस्तमित सर्वेशा विशेषाण प्रत्यस्तमित यस्त जिससे सारे विशेष अथवा सर्विशेष प्रत्यस्तमित यस्मात् प्रकार की भी कर देंगे प्रथमांत करेंगे सारे विशेष जिससे प्रत्यस्तमित तो हो गया प्रत्यस्तमित तो अस्तमित तो कह देते हैं सूर्य ढल गया कहते हैं अस्तमित तो। सारे विशेष जिससे निकल गए हैं अर्थात तो जिसमें कोई विशेषर नहीं है ये वेदांत तो मार्ग का एक बड़ा अभ्यास है ये जितना हमारा जीवन में उतरे कोई विशेषर नहीं है विशेषर दिख जाता है तो कहेंगे इसको तो हटा नहीं पा रहे कहते तो जहाँ है उधरी रख दीजिए शरीर में विशेष पचास किलो पानी ले आया गंगा जी से आज सभी लोग नहीं ला पाएंगे कहेगा कि मैंने ले आया तो, तो भाई ये विशेषता जहाँ है उधर ही रख दीजिए शरीर का सामर्थ्य है ये एक बार पढ़ने से हमको सब स्मरण रह जाते हैं ये मन का सामर्थ्य है जो पढ़ता हूँ सब समझ जाता हूँ ये बुद्धि का सामर्थ्य है जिसका सामर्थ्य उधर रख देना है उसके अपने ऊपर आरोप ये अज्ञान का दृढ़ता हो जाएगा और बढ़ाएगा इसलिए सारे विशेष प्रत्यस्त कोई विशेष नहीं है इस प्रकार की अभ्यास भी करना है इसका इति अयम समुदायार्थ है अर्थात ये जो अन्यदेव तद विदिता अथवा अविदिता अधि ये समुदाय का अर्थ हो गया अतः अतएव आत्मत्वात् न हेय उपादेयो वा इसलिए हेय भी नहीं है उपादेय भी नहीं है क्योंकि ये जो विदित होता है वो हेय अथवा उपादेय हो सकता है ये हेय उपादेय ये दोनों ही नहीं होगा अन्यधि अन्यन हेयम उपादेयम् वा अन्य चैत्र अथवा देवदत्त घट उससे भिन्न है तो अन्य हो गया देवदत्त अन्य हो गया घट ये अन्य देवदत्त अन्य घट को ग्रहण कर सकता है अथवा त्याग कर सकता है अन्यधि कर्ता अथवा अन्यधि विषय अन्य कर्ता हेयम उपादेय व विषय अन्य है, है अन्यकर्ता के द्वारा वो ग्राह्य अथवा त्याज्य हो सकता है न ते नहीं व स्वयं ही स्वयं को ग्रहण कर लेगा अथवा त्याग कर लेगा ये नहीं ये कस्य हेय उपाधेय वह पांच नंबर टिप्पणी हाँ वहाँ थोड़ा लंबा करेक्शन है देख लीजिए पांच नंबर टिप्पणी में वहाँ प्रथम लिखना है हे यसे कस्य चिदित देवादीना अन्यतम श्या वहाँ भी श्यापी है नया में है अच्छा वा इतना तो है ये जो आरंभ हुआ उससे पहले और लिखिए दोबारा लिखिए आगे डैश देंगे आगे डैश रहेगा कशि न कषि वादी न यसे कस्यचि आगे डेस देंगे फिर कशापि वादी इत्यर्थः विराम आगे है फिर ये कस्यचिदेवादीना अन्यतम से अर्थो वा अर्थात यसे कस्यचि का दो अर्थ कह रहे हैं किसी भी वादी का अर्थात कोई भी सिद्धांतों को मानने वाले के द्वारा अथवा देवादीना अन्यतम ये दोनों अर्थ य हो सकता है भाष्य में तो यश्य कस्य च किसी भी वादी का स्वयं को स्व त्याग कर देगा ग्रहण कर लेगा ये नहीं होगा अथवा कोई देवादिना मान्यतम कोई भी हो कितना भी सामर्थ्य वाला हो स्वयं अपने आप को ग्रहण कर लेगा त्याग कर देगा यह संभव नहीं है आगे भाष्य में आत्मा च ब्रह्म सर्वांतरत्वात् सर्वांतर है नर्वान्तरत्वात् अविषय अथो अन्यपी न हेयम उपादेयम वा आत्मा च ब्रह्म सर्वांतरत्वात् इसलिए अविषय है और अतो अन्यपी आत्मा सर्वांतर होने से ये त्याग अथवा ग्रहण का साम विषय मतलब, नहीं बन पाएगा कहा जाएगा कि घट जिस घट से जिस मिट्टी से वो घट बना है अभी वो घट वो मृट मृद को ग्रहण कर पाएगा जिस मिट्टी से घाटो बना हुआ है वो घटो उसी मिट्टी को ग्रहण कर पाएगा और उसको त्याग तो कर देगा नहीं।, नहीं कर पाएगा तो इसको यहाँ कहते हैं सर्वांतर है वास्तव सभी का तो स्वरूप वही है उसी से सभी पदार्थ जो भान हो रहे हैं मतलब बने हुए हैं होने से सर्वान्तरत्वात अविषय और एक तो है कि होने से ये उपाधेय नहीं होगा और अविषय भी है अतो अन्यपी न है यम उपादेम व विषय होने से कोई दूसरा भी नहीं है कि इसको हान उपादान कर देगा दूसरा कौन सब कर सकते हैं कहते हमारा हाथ है पांव है चक्षु है चक्षु के द्वारा हम घट्ट को ग्रहण कर लेते हैं ग्रहण अर्थात ज्ञान करवा देता है चक्षु कोई इंद्रिय के द्वारा भी ये हान उपादान नहीं हो सकता है सात नंबर टिप्पणी दे दिए अन्य स्यापी अर्थात इंद्रियों के द्वारा भी इसका ग्रहण इत्यादि नहीं हो सकता है क्योंकि अविषय है इंद्रियों का विषय नहीं है और दूसरा बात और भी कहते हैं अन्य अभाव्य अन्य कोई हो तो ग्रहण त्याग करने वाला होगा अन्य कोई है ही नहीं अन्य अभाव आत्मा एवं एकदम सर्वम टिप्पणी तो सब कुछ तो वही पदार्थ है इसलिए अन्य कोई दूसरा नहीं है कि हान उत्पादन करने वाला आगे मंत्र में अंतिम अंश है इति सुश्रूम पूर्वेशा ये नस्तद नद्याचुरे अभी उसका व्याख्यान आरंभ करते हैं इति सुश्रूम पूर्वेशा ऐसे क्यों ऋषि कह रहे हैं कहते हैं आगम उपदेश अर्थात आगमे न एवं उपदेश सुश्रूम पूर्वेशा हम ऐसे सुने हैं आगम अर्थात आसमता आग मतलब आगछति परम्परा क्रम से ये आ रहा है हम ऐसे शूने हैं अर्थात तो स्वयं कुछ कपोल कल्पित कहते हैं अपना बुद्धि से कल्पना करके कुछ कह दिया व्याख्यान कर दिया वो नहीं है इति सुश्रुम पूर्वेशा आगम उपदेश अर्था आगमे न उपदेश इसका होना है इति अस्वातंत्र तर्क प्रतिषेधाथम ब्याचक्षिरे हाँ। तो आगे इतिशुश्रमा पूर्वेशम ये नद व्याचक्षर यह नस्मभ्य हम लोगों के लिए जो उसका व्याख्यान किए हैं तो व्याचक्ष ये शब्द कह कर के कहते हैं कि अस्वातंत्र ये ज्ञान स्वतंत्र रूप से नहीं हो जा सकता है आत्मविषय का ये जो अनुभूति ये स्वतंत्र रूप से नहीं हो जाएगा स्वतंत्र अर्थात आगमन निरपेक्ष होकर के तर्क मात्र से हम अनुमान इत्यादि से अथवा अपना बुद्धि से किसी प्रकार की जान लेंगे कहेंगे संभव नहीं है या तो हमको मार्ग पता हो नहीं तो लक्ष्य पता हो दोनों में से कोई एक है और मार्ग लक्ष्य का बीच में संबंध अगर अव्यभिचारी है अर्थात तो ये मार्ग इसी लक्ष्य को ही निश्चित रूप से लेगा जहाँ इस प्रकार की है दोनों में से कोई एक पता है तो दूसरा आप चुन सकते हैं किंतु तो ये जो मार्ग है ये जो ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मानुभव कह लेंगे यहाँ मार्ग और लक्ष्य दोनों ही अज्ञात तो हो जाते हैं लक्ष्य तो हम जानते हैं ब्रह्म है आत्मा है इसका ज्ञान कर लें लेंगे तो ब्रह्म है आत्मा है जैसे शब्द है ऐसे खटापू है रटापू है कह देंगे शब्द का अर्थ तो क्या बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो ये अज्ञात तो माना जाएगा मार्ग और लक्ष्य दोनों जब अज्ञात तो हो जाते हैं बहुत कठिन होता है इसलिए कह जाते है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु मेवा अभिगछे क्योंकि तो तर्क प्रतिषेधात् तर्क प्रतिषेधार्थम ब्याचक्षर शब्द कह करके कहते हैं कि यहाँ तर्क से इसका ज्ञान नहीं हो जाएगा ठीक है टीका में ब्याचक्षर ब्याचक्षर अस्वातंत्र तर्क प्रतिषेधार्थम इति सूत्रम विवृणती ब्याचक्षर ये शब्द कहने मतलब ये क्या कहता है कहते हैं अस्वातंत्र अर्थात स्वतंत्र रूप से अर्थात शास्त्र आचार्य निरपेक्ष होकर के मात्र को आश्रय करके ज्ञान हो जाएगा ये नहीं है तर्क प्रतिषेधार्थम तर्क से प्रतिषेध अर्थात तर्क का तर्क गम्य नहीं है ये ये जो भाष्य में दिए भाष्यकार व्याचंत्र तर्क प्रतिषेधार्थम ये हो गया सूत्र संग्रह वाक्य जिसको कहते हैं इसका अर्थ स्वयं भाष्यकार आगे कह रहे हैं भाष्य में ये नद्ब्रह ब्रह्मोक्त ब्राम्हो आगे फिर तो है ना नतंत है ठीक है पुराना में गलत हो गया था ये न्रह्मो उक्तवत ये न अर्थात अस्मभ्य हम लोगों के लिए तद्ब्रह्म उक्तवत उस ब्रह्म का व्याख्यान किए हैं ते नित्यमेव आगमं ब्रह्म प्रतिपादक व्याख्यातवत जो हमको ब्रह्म का व्याख्यान किए वो नित्यम एवं नित्य ब्रह्म एव, है नित्यम एवं आगम ब्रह्म प्रतिपादकम ते तो नित्यम नित्य प्रतिपादकम अच्छा ब्रह्म प्रतिपादकम ब्रह्म प्रतिपादकम आगम के साथ समानाधिकरण हुआ तो नित्यम का अर्थ यहाँ कोई अर्थात ब्रह्म जैसा नित्य वो बात नहीं है अर्थात नित्यम कहने का अर्थ है कि अपना बुद्धि से कुछ नहीं कह दिए मतलब नित्यम यथाश्या तथा आगम का बात को ही हमेशा व्याख्यान किए हैं तो यहाँ नित्यम का अर्थ त्रिकाल त्रिकाल बाध्यत्व ये बात नहीं है ते नित्यम है वह नित्यम अर्थात सर्वदा आगम ब्रह्म प्रतिपादकम् व्याख्यातवंत ब्रह्म का प्रतिपादक जो आगम उसी का ही वह व्याख्यान कर दिए तो नित्यम शब्द का अर्थ आगे कह देते हैं न पुनः स्वबुद्धि प्रभावण तर्केण उक्तवत अपना बुद्धि से कुछ कल्पना करके केवल तर्क से कह दिए ऐसा नहीं है इति आगम पारंपरिया विच्छेद दर्शयति विद्यास्तुत तो आगम परंपरा का अविच्छेद स्मृति दिखाती है क्यों कहते हैं विद्या की स्तुति करने के लिए तो विद्या की स्तुति करते हैं अर्थात हमको उसमें रुचि हो और जैसे मार्ग कहा गया उसी मार्ग में भी चलने के लिए तर्क तो अनवस्थित हो भ्रांतोपे भवती तर्क तो अनवस्थित होता है अनवस्थित अर्थात कोई तार्किक है और उससे कोई और बड़ा तार्किक आ जाएगा तो कहेगा ये सब हम इसको विपरीत कर दे सकता है ये भर्तृहरी है कहते हैं अच्छा यत्ने नानु मितो यत्ने्य ना ये भर्तृर का रघुनाथ सूर्यमणिका का अलग है ये भर्तृर का है यत्ने नानु, नानु मितो यने नानुमिप्य कुशलरनुमात अभियुक्ततरथाद्यते इस प्रकार की भर्तृखा है तो, कुशल अनुमात्री अनुमान करने में जो कुशल है उसके द्वारा यत्न से जो अनुमान किया गया है कोई अभियुक्त तरह अधिक बुद्धिमान व्यक्ति आएगा वो अन्यथा है वो उपपाद्यते और उसका अन्य प्रकार से उपपादन कर देगा क्यों कहता है उसका बुद्धि अधिक है जहां कोई आगम अर्थात श्रुति आधारभूत बनकर के नहीं है तो वहाँ तो बुद्धि का कहते हैं बुद्धि का क्रीड़ा है जिसका बुद्धि जितना ऊँचा होगा उतना कर लेगा ये भरतहरी का श्लोक है इसका है कि रघुनाथ शिरोमणि का है कि विदुषा निवहे यही कम्या यदुष्टम निरटंकी अदुष्टम विदुषा निबहैर विद्वान का निबह निब समूह विद्वान का समूह के द्वारा तो जो निश्चय किया गया यद अदुष्टम यच्च दुष्टम कह दिया गया ये अदुष्ट है ये हेतु और ये हेतु दुष्ट है सारे विद्वान मिल करके निर्णय कर लिया रघुनाथ शिरोमणि कहते हैं मई जलपति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मैं कल्पना का अधिनाथ हूँ रघुनाथ कल्पना का अधिनाथ हूँ अधिकार तो ऊपर ऊपरी कल्पना करने में जितने लोग नाथ है स्वामी है वो सबसे मैं ऊपर हूँ और अगर हम जो करेगा तो तो अगर हम जलपना आरंभ करेगा तो तद तो अन्यथे व सबको मैं विपरीत कर दूँगा इस प्रकार के कहते हैं रघुनाथ शिरोमणि तो केवल अर्थात तो, तर्क से चलेंगे तो उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी एक सूत्र है तर्क प्रतिष्ठाना इस प्रकार के तर्क से अप्रतिष्ठाना तो उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है आश्रय नहीं है सब बदलने वाला है इसलिए जो न्याय आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ये नव्य न्याय ये प्राचीन न्याय कहेंगे इसका मत उसका मत ये सार्वभौम भट्टाचार्य का मत कहेंगे कहेंगे और ये माथुरी का मत है उसके आधार पर से कितना बदल जाएगा सब नाना प्रकार हो जाता है इसलिए आगम अनुसार ही चलना है यहाँ तक तो ये तृतीय मंत्र हो गया आगे चतुर्थ मंत्र है यदवाचा नभ्युदितम ये न वाघ अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ने इदम उपासते ये कहीं बहुत पहले हो गया क्योंकि मंत्र तो केवल पदभाष्य में दिया गया अभी तो हम वाक्यभाष्य चल रहे हैं ये जो मंत्र है उसके लिए अभी व्याख्यान देते हैं टीका में यद इति मंत्रानुवादो दृढ़ प्रतीतेर सूत्रम एतद विभजते भाष्य में पहले सूत्र कह दिए यद इति मंत्रानुवादो दृढ़ प्रतीते है यद वाचा अनभ्युदित ये न वाद ये जो मंत्र है कहते हैं कि ये मंत्र अनुवाद है ये अनुवाद किसका कहेंगे प्रथम जो द्वितीय तृतीय मंत्र के द्वारा आत्मतत्व तो तो का व्याख्यान हो गया अभी ज्ञात तो हो गया तो ज्ञात तो का पुनर्कथन होगा तो उसको कहेंगे अनुवाद इसलिए कहते हैं यद वातचाई थी मंत्र ही अनुवाद है ये अनुवाद क्यों कर रहे हैं कहते हैं दृढ़ प्रतीत है दृढ़ प्रतीति हेतु से दृढ़ प्रतीति करने के लिए अर्थात जो हमको निष्ठा हुआ ब्रह्म में वो दृढ़ हो जाए ये सूत्र का स्वयं व्याख्यान करते हैं भाष्य में अन्य दैत यो अयम आगमार ब्राह्मण उत्त अ दृढ़िमने मंत्र पठ्यन्ते अन्य पठ्य अथवा विदितात विदिताधी ये जो मंत्र हुआ अर्थात ये तृतीय मंत्र ये ब्राह्मण भाग में है ये मंत्र ब्राह्मण्वेद वेद का दो भाग, मंत्र और ब्राह्मण अभी ब्राह्मण भाग में जो कहा गया अश दृढ़ इसी का दृढ़ता के लिए ये सूत्र से आएगा लघु हो प्रत्यय होने से दृढ़ को रि को हो जाएगा तो हो गया दृढ़ आगे इमनिच हो गया ऐसी दृढ़ का आकार गया हो गया दृढ़िमन चतुर्थी हो गया दृढ़िम दृढ़ता के लिए मंत्रा मंत्र अर्थात यद वाचा इत्यादय चतुर्थ पंचम षष्ट सप्ताह ये सब आ जाएंगे पठ्यंते यद्रह्म वाचा शब्द न अनभ्युदित अर्था अनभ्युक्त इति एत मंत्र है यद वाचा अनभ्युदित यदाथ ब्रह्म वाचा का अर्थ शब्देन अनभ्युदित का अर्थ अनभ्युक्त न अभ्युक्त अर्थात स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है इसका अर्थ कहते हैं इति अप्रकाशित शब्दों का सब अर्थ कहते हैं ब्रह्म शब्द के द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाएगा अपितु ये न बाघ इति बाघ प्रकाश हेतु हेतुत्ति ये न जिस ब्रह्म के द्वारा बाघ अभ्युद्यते अर्थात बाघ बाघ इंद्रिय और शब्द ये सब प्रकाशित होते हैं सत्तास्फूर्ति बाघीन्द्रियको और शब्दों को जिससे मिलता है वो वाक् प्रकाश हेतु वाच प्रकाश तेतु ये नागभ्युदेत कहकर के वाग प्रकाश का हेतु ब्रह्म है ये कहा जाता है वाग प्रकाश हेतु तो उक्ति ही का में ये नागभ्युद्यतना वाक् प्रकाश हेतुक्तिर्ब्रहण तो क्रियते इति योजना वाक्य का अन्वय दिखा दिए जब भाष्य में संग्रह वाक्य हो गया ये न वाघ अभ्युद्यते वाक्य प्रकाश हेतुत्वोक्ति ये जो वाक्य हो गया उसका योजना दिखा देते हैं योजना अर्थात अन्वय ये न वाघ अभ्युद्यते ये जो मंत्र का अंश है इसके द्वारा ब्रह्मण वाक् प्रकाश हेतुत्व उक्तिर क्रियते योजना इस प्रकार कर लेंगे मंत्र में जो येन वाग अभ्युद्य इसके द्वारा ब्रह्म ही वाक प्रकाश में हेतु है हे ये कथन किया गया क्रियते किया जा रहा है ऐसे अर्थ ले लेना है एक तत्त सूत्र विवृणती ये सूत्र हो गया संग्रह वाक्य कौन सा संग्रह वाक्य अभी हुआ येन वाग वाघ इति वाग प्रकाश हेतुक्ति ये संग्रह वाक्य का विवरण करते हैं भाष्य में ये इति वाचो अन्धान से प्रकाशकत्वस्य प्रकाशकम उच्यते ब्रह्मण प्रकाश्यते जिस ब्रह्म के द्वारा प्रकाश्यते अभ्युते का अर्थ हो गया अर्थत ये मंत्रा वाच अभिधान सेनाधिकरण है अभिधान से भीपूर्वस्तु धाधा का अर्थ भाषण उस श्लोक का आरंभ कैसा है विपूर्वोध्यर्थ है कर्त अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने चापी समो निपूर्वस्थापने मत तो अभिपूर्वक धा धातु ये भाषण अर्थ में कहना अर्थ में इसलिए वाच का अर्थ तो अभिधान अभिधीयते अने अभिधान जिसके द्वारा भाषण किया जाता है शब्द अभिधेय प्रकाशक अभिधेय जो वाच्य अर्थ उसका प्रकाशक हो गया अभिदान वाग तो, अभिधेय प्रकाशक हेतुत्व तो वाग इंद्रिय हो गया अभिधेय का वस्तु का प्रकाशक शब्द से कह देता है उसका हेतुत्व उच्यते ब्रह्मण तो ब्रह्मण ष्ठी तो ब्राह्मण के साथ अन्वय किसका हो जाएगा हेतुत्व तो ब्रह्मण हेतुत्व षष्ठी हटाने से ब्रह्म ब्रह्म हेतु बाघ इंद्रिय जो शब्दों के द्वारा विषय को प्रकाश करता है उसमें हेतु हो गया ब्रह्म उक्तम च ये बात प्रथम मंत्र में प्रश्न किया गया था के ने सीताम के ने केने सीताम वाचम अच्छा इमाम बदंती ये प्रथम मंत्र में था तो, केने सीताम इमाम वाचम बदंती किसके द्वारा इप्सित होकर के ये बाघ इंद्रिय सब कहते हैं किसके द्वारा जिसके द्वारा होते हैं वही हेतु है यद वाचो हो वाचम ये द्वितीय मंत्र में उत्तर दिए थे प्रथम मंत्र में प्रश्न किया था द्वितीय मंत्र में उत्तर दिए थे तदेव ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्व विद्धि अविषयत्न ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनाथ आमनाय ये और एक संग्रह वाक्य हो गया तदेव ब्रह्मत्व विद्धि ये जो चतुर्थ मंत्र में है यद वाचा अनभ्युदित ये अभ्युद्यते आगे है तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नदम यदिदम् उपास जो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इतने वाक्यांश के मंत्रांश के द्वारा क्या कहा जाता है कहते हैं ब्रह्मण अविषयत्व न ब्रह्म विषय नहीं बनेगा आप जिसको उपासना करेंगे अपने से भिन्न मान करके वो ब्रह्म नहीं होगा हमसे भिन्न जो भी है वो ब्रह्म नहीं होगा इसको कह करके क्या तात्पर्य है आत्मनि अवस्थापनार्थ आमनाय आमनाय मंत्र वेद आत्मनि अवस्थापनार्थ बुद्धि आत्मा में ही स्थिर हो जाए हमसे भिन्न कोई भी पदार्थ को उपासना करना ये अनात्मा का हम उपासना करते हैं बुद्धि स्थिरता के लिए आवश्यक है जब आत्मा का कुछ मतलब परोक्ष रूप से भी ज्ञान नहीं हो रहा है हम उसका कैसे उपासना भी कर सकते हैं इसलिए आरंभिक अवस्था में आवश्यक होता है करते हैं तो किंतु अर्थात अंतिम में वही नहीं रुक जाना है इसलिए कहते हैं मंदिर में आप जन्म हो सकते हैं वहां मरना नहीं कहते हैं ऐसे परमहंश जी कहा करते थे रामकृष्ण परमहंश जी अर्थात उपासना से आरंभ कर सकते हैं किंतु वही रुक नहीं जाना भेद बुद्धि से उपासना कर सकते हैं किंतु अंतिम में वही नहीं रहना है आत्मनीय अवस्थापनार्थ आमनाय आमनाय अर्थात मंत्रांश आगे इसका अर्थ टीका में कहते हैं तदेव ब्रह्मत्व विद्धि दीर्घिकार है विधि इत्याद्याय इत्याद्या ये भी ठीक है, है।, है। बुद्धेर अवस्थापनार्थ उपसाराथ ये जो मंत्राश है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि ये जो आमनाय आमनाय मंत्रांश आत्मनि एव बुद्धिर्वस्थापनाथ बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए अर्थात आत्माषय बुद्धि वृत्ति हो ये उपस करने के लिए अब अज रहने दीजिए ओम संगनो संग नो मित्र संण संग इंद्र o <laughs>